छंदोग्योपनिषद शांक अद्याय नवम खंड सुसूत में सत्ति का ज्ञान न होने में मधुमख्यों का दृष्टान्त यक्षस्य हन्य हनी सत्सप नदु सत्सपन्ना तत्कृदृष्टान्त तो तू जो पूछता है कि प्रजा जो प्रतिदिन सत्य को प्राप्त होकर भी या नहीं जानती कि हम सत्य को प्राप्त हो गए हैं सो तो उसका यह अज्ञान किस कारण से है इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर यथा सौम्य मधु मधुकृतो मधु नितिष्ठती नान्या नानातयाना वृक्षाण समुहार में रसम गमयंती हे सौम्य जिस प्रकार मधुमखिया मधु, मधु निष्पन्न तैयार करती है तो नाना दिशाओं के वृक्षों का रस लाकर एकता को प्राप्त करा देती है यथा लोके हे सौम्य मधुकृतो मधुकुवती मधुकृतो मक्षिका मधु निषि निष्ति मधु निष्पादी तत्परा सत कथम नायाना नाना गती नादिका वृक्षाण वृषा संवहार समारहृत्यकता में मधुत्व रसान गमयंती मधुत्व दयंती है सो में जिस प्रकार लोक में मधुकृत मधु करती है इसलिए जो मधुकृत कही जाती है वे मधु मक्खियां तत्पर होकर मधु तैयार करती हैं किस प्रकार तैयार करती हैं नानात्य नाना गतियों वाले नाना प्रकार के विविध दिशाओं में स्थित वृक्षों के रस लाकर उन रसों को मधुरूप से एकता को प्राप्त करा देती हैं अर्थात मधुत्व को प्राप्त करा देती हैं ते तथा तत्र ना विवेक ते तत्र तथा ना विवेक लभं ते मूष्याहम वृक्ष से रसोस्म्यमूष्याहम वृक्ष से रसोस्मी खलु सोम्येम सर्वा प्रजा सती सम्पद्य ना विदो सती संप जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ और मैं इस वृक्ष का रस हूँ में ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रजा सत्य को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्यो प्राप्त हो गए ते रहा यथा मधुत्कता गतास्तत्र मधुनि विवेक न लभंते कथम अमुष्याम पनस वृक्षस रसोस्मे यहाँ बहूना चेतनता चेतनावता साणीना विवेकः संतो न न तथे नेक प्रकार वृक्षरसा अभी कटुकादिनाम मधुत्कता गता मधुरादिभाव न विवेको गुह्यत इतिप्राय मधुरूप से एकता को प्राप्त हुए वे रस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं करते इस प्रकार का कि मैं इस आम अथवा कटहल के वृक्ष का रस हूँ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 यथ दृष्ट खलु सौम्य माँ सर्वा प्रजा अहन्य हती समय सुसुप्ति काल मरण प्रलयोच नदुर्न विजयु सती साम संपन्ना इती वा जैसा कि यह दृष्टांत है कि ठीक इसी प्रकार ही सौम्य यह संपूर्ण प्रजा नित्य प्रति सुसुप्ति मृत्यु तथा प्रलय काल में सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो रहे हैं अथवा हो गए हैं यस्माच महात्मन सद्रुपता अज्ञात संपद्यते अतः क्योंकि इस प्रकार वे अपनी सद्रुपता को बिना जाने ही सत्यो प्राप्त होते हैं इसलिए त यह व्याघ्रो व सिंह वृको वराहो व कीटो व पतंगो वंशो व मस्को मसको यद्भवती तथा वे इस लोक में व्याघ्र सिंह भेड़िया शूकर कीट पतंग डाश अथवा मच्छर जो जो भी सुषुप्ति आदि से पूर्व होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं तईह लोके यमनतापन्ना याम याम आसुर्व्याघ्रादीना व्याघ्रोह सिंहोहमं तेकर्म ज्ञानवासनाकिता सत अपि संप्रविष्ट अभी तद्भा पुनः सत आगत व्याघ्रो विहो वृको वराहो व कीटो वतंगो वंशो वो मसको व्यत पूर्वोक बहुव रदनरागत युगसहस्रकोट्यता संसारिण जंतरिया पुरा भविता वासना सा नश्यतीथ यथा प्रज्ञम ही इति इतिरात वे इस इस्लोक में जिस जिस कर्म के कारण व्याघ्रादि में से जिस जिस जाति को मैं व्याघ्र हूँ मैं सिंह हूँ इस प्रकार के अभिनय से प्राप्त हुए थे उस कर्म और ज्ञान की वासना से अंकित हुए वे सत्य में प्रविट होने पर भी उसी भाव से फिर उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात सत्य से पुनः लौटकर कर व्याघ्र सिंह बराह कीट पतंग डास अथवा मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोक में थे वही फिर लौटकर कर ही हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि सहसरो कोटि युगों का अंतर पड़ जाने पर भी संसारी जीवों की जो पूर्वभावित वासना होती है वह नष्ट नहीं होती जन्म पूर्व वासना के अनुसार ही होते हैं ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही सिद्ध होता है प्रजा यस्म प्रवेश पुनराविर्भवती ये सत्यत्यात्माभि संधा त्विन्न सत्यत्मासंधारमुभाव सदात्म प्रवेश नवर्तंते जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा पुनः आविर्भूत होती है तथा उनसे अन्य जो सदरूप सत्यात्मा में अभिनवेश रखने वाले हैं वे जिस अणुभाव अर्थात सत्यात्मा में प्रवेश करके फिर नहीं लौटते स या ऐसोड़ी मैतदात्म्य मैतदात्मद तत्सत स आत्मा तत्वसी श्वेतक तो ये भूज एव मा भगवान् विज्ञापयितेति तथा सौम्येति होवाच वह वा जो यह अणिमा है तद्रूप ही एक ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो वह ही तू है आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला भगवन् मुझे फिर समझाइए तब आरुण ने अच्छा में ऐसा कहा कह सोत में व्याख्यातम तथा लोक स्वीए गृह सुप्त उत्थाय उत्थ ग्रतर गानातीगृहा गीत सत जंतु नाम चतूना कस्मा न भवति भूय एवं मां भगवा विज्ञाप युक्त तथा सोम्यति होवाच पिता सोर्णिमा इत्यादि मंत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है श्वेतकेतु बोला जिस प्रकार लोक में अपने घर में सोया हुआ पुरुष उठकर कर ग्रामांतर में जाने पर यह जानता है कि मैं अपने घर से आया हूँ इसी प्रकार जीवों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत के पास से आया हूँ अतः हे भगवन् मुझे फिर समझाइए इस प्रकार कहे जाने पर पिता निखा सौम्य अच्छा इति ये छांदोग्योपनिषदाध्यायी नवखंडष्यम संपूर्णम्